ये कलयुग है ज्यादातर लोग टेंशनों से चूर है चिंताग्रस्त है जैसे उदाहरण के तौर पे एक चक्की चलती है उसमें गेहूं के दाने जो भी डालते हैं सारे पिस जाते हैं आटा बन जाता है घरों में आम देखा हमने भी चक्की चला के देखी तो जब उसका ऊपर का पत्थर उठाती हैं बाकी दाणे तो पिस जाते हैं लेकिन जो किल्ली किली के साथ लगे होते वो नहीं पिसते तो कितना भी घोर कलयुग है जो राम नाम के धुरे से जुड़े गॉड की भक्ति इबादत का तरीका जिन्होंने ले लिया और उसका सुमरण करते हैं कितने भी दुख तकलीफ परेशानियां समाज में आई दुनिया में आए उन पे लेश मात्र असर नहीं होता और वो हमेशा खुश रहते हैं सुखी रहते हैं ने को कई बार बोला कि चेहरे पे दस दस बजा के रखो यानी खुश रहो पर बंदे की बस की बात थोड़ी है कई कोशिश करते हैं यहां यूं करके रखें सिर्फ यूं करने से कुछ नहीं होता अंदर भी टन टन बाहर फिर टन तो अंदर अगर खुशी होगी तो अपने आप चेहरे खिल जाएंगे चलो मैंने कहा दस दस नहीं बजा सकते सभा नो ही से नाच एक चार चालीस के बिना रहती ही नहीं लटके हुई हम गई वह बच्चे बैठ के ऐसे बनाया करते दे ड्राॅंग ये देखो ऐसे मुंह ऐसे लाइन कर दो तो लटका हुआ मुंह सीधा कर दो ठीक है चुप है ऐसे कर दो तो हंसता हुआ यह आजकल हम कोड बहुत पहले से करते हैं तो आप खुश रहे संत इसलिए इस धरती पे आते हैं मोक्ष भी इसी को कहते हैं ये थोड़ा ही मर गए जी गए मर गए जी गए कभी गमों में डूब गए कभी थोड़ी देर हंस ली एक रस जिंदगी बन जाए छोटो टेंशन छोटो परेशानी हिम्मत करेंगे भगवान साथ देंगे जो होगा देखा जाए पन्ना जी जहाज भी है तो क्या क्रैश होगा माँ ये सोचे रोड के रास्ते दो दिन लगेंगे जहाज पे दो घंटे में पहुंच जाएगा कितना बढ़िया सुख सुविधा से जाएगा पर ना जी नेगेटिव कहीं बैठे रहते हैं अपनी तरफ से शुरू करते हैं ऐसे होगा फिर ऐसे होगा फिर ऐसे होगा फिर तो ऐसे हो जाएगा फिर यूं कर लेंगे फिर यूं कर लेंगे और मूल चार चालीस तो क्यों क्यों किस लिए सोचो बढ़िया होगा अरे जब सतगुरु से यारी डाल दी फिर टेंशन की क्या चीज़ और सतगुरु भी ऐसा, ऐसा शास्त्र नाम दोनों जहां फिर क्यों चू क्यों मन कहता मैं नहीं मानता तो राम नाम का डंडा चढ़ा दो इसका तो बाप भी मानेगा मन कहता है, है रोटी खा ली आप कहते नहीं मान पुआ खा मन कहता है शकर पारी खा नहीं आप कहते रसबड़ाई खा मतलब मन छोटी सी बात आपको कहता है आप उसमें मजा लेने लग जाते फिर कैसे होगा मन को पता चल जाता है फस गया फिर मन का तो फिर कमाल है जादूगर वो एक सज्जन ने चिट्ठी लिखी कि मैंने सोचा मैं सुबह उठ के सुमरन करूंगा रात को आधी रोटी कम खाऊंगा कहता मैं तीन घर के खाता था अब ढाई खाऊंगा कहता सुबह सोचा था, था भूख तो तभी से शुरू होगी बड़ी खड़क मन अंदर बैठा ना बढ़िया ठीक काम कहूंगा आगे तो कभी भूख याद नहीं आई आधी रोटी कम करने की उसी के चक्कर पड़ जाए मन ने सारा दिन रोटी ही रोट दिखाई शाम का टाइम आया रोटी खाने लगा सोचा था आदि कम खाऊंगा मन कहता सुबह उठना है ना, सुमरन करना है मैं कौन सा रोक रहा हूं पर आज जैसी सब्जियां पहले कभी खाई हैं उसने सब्जियां बड़ी स्वाद लगती है सुखे रोट भी छत्तीस प्रकार का भोजन लगता है तो कहता है जी फिर मैं ढाई की जगह पांच दिया और फिर सोने लगे आत्मा ने कहा सदगुरु को याद कर ले वो उठा देगा चलो आदमी सदगुरु को याद करता है उसे उठा देता है उसी टाइम पे उठा देता है ये में एक बात कहते हैं, है घर घर की कहानी यानी हर शरीर की लगभग तो सुबह मालिक उठाता है सेम टाइम पे इतने रोड पाड़े होते मन कहता है चार बजे उठना था ना। अभी पाँच मिनट पड़े